सिद्धांत के अनुसार है ईश्वर की उपाधि क्या है माया और जीव की उपाधि क्या है अविद्या है ना हाँ। तो इसीलिए इसीलिए भेद हैं। ये भेद क्योंकि जो माया उपाधि वाला ईश्वर है उसको माया उसकी कोई हनी करती है क्या बल्कि इस प्रकृति में स्वामिष्ठा है अपनी माया को भस्मी करते ईश्वर क्या करते है माया को भस्मे रखते है और जीव क्या होता है उस माया और अविद्या के माया और अविद्या के बस में कौन हो जाता है जीव।, जीव तो जीव बस में हो जाता है तो वो क्या है देहात्म बुद्धि करता है उसको बंधन होता है ये ध्यान रखिएगा है ये जीव और ईश्वर का जो भेद है ना ये इसमें पांचवे और छठवें में, में स्पष्ट है कि स्वाम प्रकृति में मध्य है ना और पंचम के वास्तव में था कि तुम न जानी तुम नहीं जानते हो क्यों धर्म धर्म आदि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्ति तुम्हारी ज्ञान शक्ति धर्मा धर्म के द्वारा प्रतिबद्ध हो गई है और हो गई है ऐसा तो यही जो है भेद है इसलिए क्या है इसलिए कुछ विद्वान माया और विद्या में क्या मानते हैं अब देखेंगे पाठ अपना ये कहा पाठ है दसम ये भगवान ने कहा ठीक है ना ऐसा मोक्ष मार्ग इधानी प्रवृत्ता ये जो तो ऐसा मोक्ष मार्ग इदानी ना प्रवृत्ता या मोक्ष मार्ग अभी आरम्भ नहीं हुआ है यह मोक्ष मार्ग अभी आरम्भ पहले से चल रहा है ना सभी तो क्या है यह मोक्ष मार्ग अभी आरंभ नहीं हुआ है सभी तो क्या है तो कहते हैं पूर्व में भी पूर्व पूर्व में भी पूर्व में भी क्या बताया है ना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 राग क्रोड़ा, राग भय भय मनमया मनमया माम बहवा ज्ञान सपता पूता मत भाव आघट लगाइए शब्दार्थ देख लो पहले बीत राग भय क्रोधा राग भय और क्रोध से रही रही थी भय से रही से रही तो, रही तो, तो से रही इन सभी शिकारों से रही थी मनमया है मनमया अर्थ है मेरे में चित्त लगाने वाले अर्थात ब्रह्मवेत्ता या यहाँ ब्रह्मविद आएगा मनमया का क्या अर्थ है तो मेरे में चित्त लगाने वाले या मुझ परमात्मा में चित्त को लगाने वाले अर्थात ब्रह्म वेटता परमात्मा में चित्त को लगाते हैं माम उपाश्रिता माम मेरा आश्रय लेने वाले भाष्य में मामू का शीर्षा कर्त किया है केवल ज्ञान निष्ठा केवल केवल ज्ञान में निष्ठा रखने वाले या केवल ज्ञान में स्थित रहने वाले मेरा ले। आश्रय लेने वाले अर्थात केवल ज्ञान निष्ठ ऐसा बहुवा ज्ञान सप्ताह ज्ञान तब साह पूर्थ है ज्ञान रूप तब से पवित्र हुए पूता है पवित्र हुए और मत भाव मागता मदभाव को प्राप्त हो गए अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए को प्राप्त हो गए अर्थात अब आपने। बीत राग भय और क्रोध से रहते माम उपासवल ज्ञान निष्ठे केवल ज्ञान निष्ठ बहुवा मनमया की बहुत से ब्रह्मवेदता बहुत से बहुवा मनमया बहुत से ब्रह्म वेत्ता मनमया का ब्रम वेत्ता बहुत से ब्रह्म वेत्ता ज्ञान तपसा ज्ञान रूप तब से पवित्र होकर मद भाव आगता मद को प्राप्त हो गए मोक्ष को बीत राग भय क्रोध रा, माम उपाद्रिता बहुवा मनमया ज्ञान तपसा कूता मद भाव आगता राग भय और क्रोध से रहित केवल ज्ञान निष्ठ बहुत से ब्रम व्यक्ता ये सभी मनमया कर ब्रमवे तो ब्रम के विशेषण रहता क्या कामता राग भय राग भय और कोश से रही थे ब्रह्म वित्ता। ब्रह्म वित्ता। केवल ज्ञान निष्ठ बा मनमया बहुत से ब्रह्मवेदता ज्ञान ब्रह्म रूप तब से पवित्र होकर पूर्व पवित्र ज्ञान रूप तब से पवित्र होकर के मे मोक्ष को प्राप्त हो गए तो बहुत से बहुआ है ना तो मोक्ष मार्ग भी आरंभ हुआ है बात नहीं है बल्कि पहले से ना सृष्टि के आदि में भी भगवान ने किया अपनी देखिएगात राजय क्रोधा इसका अर्थ लिखते है भास्ककार राजा चा भयम जा क्रोधा चा बीता ये भ्या राग भय क्रोधा बीता है राग भय और क्रोध जिनसे निवृत हो गए, निकल गए है हैं उन महापुरुषों को क्या कहते हैं बीत राग भय क्रोध आह यह अर्थ निर्देश किया है वास्तवकार ने और समाप्त करना हो राग भय और क्रोध का पहले दुनु करेंगे रागा चाह भयम चाह क्रोध राग राज भय क्रोधाह और फिर राग ये है ना ऐसा ये क्रम होगा समाज का उनको क्या कहेंगे भय क्रोधाह मनमया बहुवचन है बहुवचनांत है ब्रह्मविद सिद्धांत है ना जस का रूप है और ब्रह्मवेटा को ईश्वर दर्शिना ईश्वर से अपना अभेद समझने वाले ईश्वर से अपना अभेद जानने वाले ईश्वर से अपना हाँ ये ब्रह्म विद्या का है ईश्वर ईश्वर से अपना जानने वाले ऐसा अब देखेंगे माम एव माम उपास है यहाँ क्या है माम उपास यहाँ एव को भास्कार में जोड़ा है माम एव माम से क्या लेना है परमेश्वरम्म परमेश्वर का ही आश्रय लेने वाले अर्थात केवल ज्ञान निष्ठा केवल ज्ञान में स्थित महापुरुष केवल ज्ञान में आ, ज्ञान कैसा है उनका का ज्ञान है ना ब्रह्मा का ज्ञान है ना उनका ज्ञान परमेश्वर को विजय करने वाला है ऐसा केवल ज्ञान निष्ठा यह अर्थ है बहुवा का अर्थ अनेक अनेक ज्ञान तपका देखेंगे ज्ञानम ज्ञानम कर्मदारे समास है ज्ञानम त्ञी तप है तेन ज्ञान सप्सा ज्ञानों में तपा ज्ञान का विषय क्या है बताते हैं परमात्म विषय में परमात्मा को विषय करने वाला ज्ञान ही तफ है यहाँ पर ज्ञान ही तफ है ज्ञान से अतिरिक्त कोई दूसरा कोई तप जो कई शोषण रूप दूस दूसरे तफ होते हैं वो कोई तफ यहाँ नहीं लेने हैं है ना जो गीता में जो अन्य बताए है ना क्या वाचिक तप मानस तप वो नहीं यहाँ ज्ञान कोई तब लेना है यहाँ पर है ना वो तप नहीं लेने तो परमात्मा को विषय करने वाला ज्ञान ही तप है तो उस तो ज्ञान रूप तब से पवित्र हुए ज्ञान सबको पवित्र करता है ना न ही ज्ञान पवित्र अभी नहीं आया ये पराम शुद्धिता अत्यंत शुद्धि को प्राप्त होकर अत्यंत शुद्धि को पवित्र होकर अर्थात अत्यंत शुद्धि को प्राप्त होकर मद भावम कर्स किया ईश्वर भावम ईश्वर भावम कर, कर। मोक्षम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 ज्ञान या विशेषण विशेषण किसका मनमया का अस्वलिंगम इस बात का सूचक है क्या इतर तपोनिरपेक्ष ज्ञान निष्ठा की ज्ञान निष्ठा अन्य तप की अपेक्षा करने वाली है नव ज्ञान निष्ठा वो किसी अन्य तप की अपेक्षा नहीं करती है और क्या है कि वो स्वयं इसी मोक्ष को प्राप्त कराती है मोक्ष को ज्ञान निष्ठा किसी की अपेक्षा करके मोक्ष को प्राप्त कराएगी क्या हाँ yes, किसी कर्म आदि किसी कर्म की अपेक्षा नहीं किसी कर्म की अपेक्षा करके मोक्ष की yeah. प्राप्ति नहीं कराती है बल्कि अपनी पे छोकर ही मोक्ष की प्राप्ति कराती है अच्छा जी ठीक है तो बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव आगता मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं बहुत से लोग है तो बहुत से लोग मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं सब प्राप्त हो क्या तो या भगवान के या इस कथन से किसी को शंका हो सकती है कि सब तो मुक्त को नहीं प्राप्त हुए तो क्या आप में कोई रागव द्वेष है क्या कि आप किसी को मुक्त प्रदान करते हैं किसी को मुक्त प्रदान नहीं। नहीं। तो बहु तो तर्धी, तो, क्यों? कहा है ना बहुत मुक्त हो गए सबको तो नहीं सब मुख्य को नहीं प्राप्त किए कर्विका से तो रागव द्वेश तो क्या आप में रागव द्वेष है इस तरह के बाद कसोक बना सकते हैं तो क्या आप में है रागद्वेश प्रश्न हुआ ना ये किससे रागद्वेष के कारण जिसके प्रति राग होगा उसको मोक्ष दे सकते हैं जिसके प्रति द्वेष होगा उसको रखेंगे तो क्या आपने रागद्वेष्वी कुछ लोगों को ही मोक्ष प्रदान करते हो आत्मा कर मोक्ष जिससे किससे जिस रागद्वेष से कुछ लोगों को ही मोक्ष प्रदान करते हो सर्वे ध्यान ये सभी को मोक्ष नहीं, नहीं प्रदान करते हो इसी उचित इस पर कहा जाता है जाएगी? तो क्या? सरकार है जिससे कुछ लोगों को ही मोक्ष प्रदान करते हो सर्वे न मतलब सर्वे आत्मभाव न प्रेक्षती है ना सभी को मोक्ष प्रदान नहीं करते हो इसी उचित इस पर कहा जाता है या ऐसा प्रश्न होने पर ऐसी शंका होने पर कहा जाता है देखो ये यथा माम प्रबंध मम मनुष्यः वर्तमानते मनुष्यास ये यथा प्रपद्यन्ते मपद्य तथा एव तथा भज भजा अहम मे मम अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ मनुष्यासा पार्थ हे पार्थ ये मां प्रबदे जो लोग जैसे मेरा भजन है। करते हैं जो लोग जैसे मेरा भजन करते हैं अहम तान तथा यो भजामी अहम तान तथा जैसे। जैसे यो भजामी मैं उनका वैसे ही भजन करता हूँ फिर देखेंगे ये करते जो भक्त या जो लोग यथा मां प्रबदनते जिस प्रकार मेरा भजन करते हैं भास्व ने ऐसा अर्थ किया है कि जो लोग जिस फल की इच्छा से मेरा भजन करते हैं जो लोग जिस फल की इच्छा से मेरा भजन प्रे भजनते मेरा भजन करते हैं कि, आहम न, आहम कि मैं संतान उनको वैसा ही भजन करता हूँ अर्थात मैं उनको व, वही फल प्रदान करके वही फल प्रदान अनुग्रहित करता हूँ मैं उनको वही फल प्रदान करके अनुग्रहित करता हूँ अर्थात मैं उनको वही फल प्रदान करके उन पर अनुग्रह करता हूँ ठीक है अनुगृहणामी बजामी का क्या अर्थ है हाँ। कि मैं उनको वैसा ही फल प्रदान करके अनुग्रहित करता, करता हूँ ये वास्तव है क्या हुआ कि जो लोग यथागर्थ है जिस भाव से या जो लोग जिस जो फल लो की इच्छा से जो लोग जिस फल की इच्छा से जो भक्त जिस फल की इच्छा से मेरा भजन करते हैं मैं उनको उस फल को देते हुए अनुभव करता रहा ठीक है इतना लगा लगाइए दूसरी पंक्ति फिर देखेंगे क्या दूसरी पंक्ति भी लगा लेना कि मनुष्य सर्वसा मम वर्तमान वर्तन से की मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं कौन सात्विक मनुष्य कौन सात्विक हाँ मनुस्या। सात्विक मनुष्य जो भाष्यकार ने बोला है की मनुष्य कौन है अभी बताया है अभाष्य नहीं ये तो ये सब प्रकार से मेरे मेरे मार्ग मार्ग का ही ही अनुसरण करते हैं हैं या मेरे बताए हुए के अनुसार चलते अनुपूर्वी ये तो ये आया है न पहले उससे में लोका नाम ना कर्मचे श्याम काम इमा प्रजा इसके आगे आगे पीछे कही है ये हाँ नहीं नव अच्छा। वर्तमान से ये कहाँ पर है देखो ये हमको लगता है ही पहले याद और पंक्ति ऐसी है है इसी तरह ठीक ठीक है अब देखेंगे ये यथा यथा इन काकार यथा का क्या अर्थ है एन इन प्रकार का अर्थ है इन प्रयोजन यथा प्रकारण प्रकारण और, और न मतलब जिस प्रयोजन से और एन कि जिस फल की इच्छा से जिस फल की फलार्थी तया कर जिस फल की इच्छा से तो जो जिस फल की इच्छा से माम प्रपद्यन्ते मेरा भजन करते हैं जो जिस फल की इच्छा से मेरा भजन करते हैं प्रबद्धनते भजनते मैं उनको तथा योग कर उस फल को देकर उस फल को देकर बजामी करके अनुग्रहणामी मैं उनको उस फल को देख कर अनुग्रहित करता हूँ मैं उनको उस फल को देख करके या मैं उनको उस फल को देख कर अनुग्रह करता हूँ लग जाएगा थी ये तो क्यों वह फल देकर तो शंका उठाई थी ना कि सबको मुछ नहीं देते हैं तो क्या अगर द्वेश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 जो चाहते हैं वो लेते हैं संसारी प्राणी चाहते हैं भोग भगवान का तो मुख ले लो तो लेना चाहेगा रोला रखो अपना मुख ले ला हमको ये लाइए पहले <laughs> तो भगवान का कोई रागर है नहीं भगवान तो क्या करेंगे तो कोई मुख्य चाहता ही नहीं है ऐसा ही है कोई चाहता ही नहीं है हम भाई ना चाहे वो सुकरो में कुकर में कहीं ना कहीं भोग मिलेगा जब छाय पड़ तो कभी ना कभी उसकी फूर्ती हो ही जाएंगे यहाँ जो भंडारा खाकर लुप्ती लोग मानते हैं वही टूकर जो होता है मल खाकर उसमें तृप्त होता है उसी तरह से तो बोलिएगा बोल तो तो तो तो तो तो भोग तो है सभी अच्छा है दोनों का मिलेगा भगवान का भी तुप्ति कर देंगे उनको खूब तृप्ति मानेगा जो कर जो गंदी नाली में बैठा उठकर उसने अच्छा नहीं मानेगा ना वही उसको आनंद आ रहा इसी मनुष्य जी जो है ना वो सोचता है हम यहाँ अच्छे हैं पर सात्विक महापुरुषों को दृष्टि से वो नरक की छड़ मिल पड़ी हुई है था था। आगे देखे तो उनकी मोक्ष की प्रति इच्छा नहीं होती है तो भगवान तो अनुग्रही ही कर रहे हैं ठीक है थीके? तो जो जिस फल इच्छा से भजन करते हैं उनको वही फल देकर अनुग्रहित करता हूँ तो भगवान मेरा गिरफ्त नहीं है अब ये भाष्यकार के बताते हैं ये करते क्योंकि एक पुरुष में युगप एक पुरुष में और युगप मुला नहीं है मुमुक्षुत्व और फलार्थित्व करते विमुक्षुप एक साथ मुखा और विमुक्षा हो सकती है क्या प्रबल को क्या हो जाती है मनुष्य मुमुख प्रबल हो जाती है क्यूँकी कर दे क्योंकि एकस्थ क्योंकि एक मनुष्य में युग करुप्व और फल की इच्छा संभव नहीं है एक साथ संभव नहीं है अच्छा अब युगो भाष्यकार और उसका स्पष्टीकरण करते हैं अतः कर इस कारण से ये फलार्थीना जो फल चाहने वाले है जो फल की इच्छा करने वाले है असा कर इस कारण ये फलार्थीना जो फल की इच्छा करने वाले हैं तान फल प्रदाने उनको फल प्रदान करके उनको फल प्रदान करके जो ये अनुच्छेद जहाँ समाप्त हो रहा है ना तो नजामी अर्था लिखा है ना ये जहाँ समाप्त हो रहा है तो भजामी अर्था लिखा है ना वहाँ संबंध है कि जो फल की इच्छा करने वाले हैं उनको फल प्रदान करके अनुग्रहित करता हूँ बजामी का क्या अर्थ है अनुग्रहणी लिख दिया और देखेंगे ये यथोक कारण तू आ फलार तू ये तू अफलार्थीना ये यथोक्त कारिणा मुख तू किंतु कर फल की इच्छा न करने वाले तू अफलार्थीना फल की इच्छा न करने वाले जो यथोक्त कारिणा सास सम्मत कर्म करने वाले मुमु लगी पंक्ति तू अफलार्थीना ये यथोक्त कारिणा मुख किन्तु फल की इच्छा ना करने वाले सास संबद्ध कर्म करने वाले जो मुमु है ठीक है तो ज्ञान प्रदान उनको ज्ञान प्रदान करके बजामी उनको ज्ञान प्रदान करके मैं अनुग्रहित करता हूँ ये कैसे हैं फल चाहने वाले सात सम्मत कर्म करने वाले मुंछ क्या कन् में लगाए ना तू क्या कहेंगे नहीं, नहीं नहीं तू आप फलार यथो के कारण क्या ठीक है ऐसा कर लेना तो उनको ज्ञान प्रदान करके अनुग्रहित करता हूँ ज्ञानी नहीं है ये तो शास कर्म करते हैं और उन कर्मो का और कोई फल नहीं, नहीं चाहते हैं तो कौन प्रदान करता है के सब तो ज्ञान भी भगवत कृपा से प्राप्त होता है भगवान को छोड़ करके भगवान के प्रति अश्रद्धा करके किसी को ज्ञान आज तक मिला नहीं है अहंकार का बोझा वो औट होता रहेगा भाष्यकार के शब्द है तान ज्ञान प्रदान ही उनको करके खंडनकार ने लिखा है ईश्वर अनुग्रह देव सुनसाम जायते अद्वैत वासना ईश्वरानुग्रह देव सुनसाम जायते अद्वैत वासना अद्वैत तत्व की वासना भी ईश्वर के अनुग्रह से ही मनुष्य को होती है है ना तो ईश्वर को किनारे रख कर ज्चे ज्चे ज्चे ज्च गा गा। के कोई सोचे ज्ञान मिल जाएगा मुक्ति हो जाएगी भगनी कह रहे हैं ज्ञान प्रदान है ना भगवान ही ज्ञान प्रदान करते हैं अब देखेंगे तो इनको ज्ञान प्रदान करते हैं और जो ज्ञानी है उनको भगवान क्या प्रदान करेंगे फिर कौन क्या प्रदान करेंगे ये ज्ञानी ना सन्यासी नाम क्या पहले वाले मुमुक् ज्ञानी नहीं थे कर्म करने वाले थे अब भगवान की कृपा से उनको ज्ञान मिल गया।, दो दो गया भगवान ने ज्ञान प्रदान कर दिया तो ज्ञानी हो गए अब ज्ञानी को क्या देंगे भगवान हाँ क्या ये ज्ञानी ना मोहसवा सन्यासी और वो ज्ञानी मुमुक्न्यासी है ज्ञानी मुहुक् सन्यासी है न ज्ञानी मुमुखक्षु संजामी उनको मोक्ष प्रदान करके अनुग्रह करता हूँ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 हरण करके भजामी अनुग्रह नामी है ना, ना। दुखी मनुष्यों के दुख का हरण करके अनुग्रहित करता हूँ एवं करता है इस प्रकार यथा ये प्रपज्ञन थे जो जैसे भजन करते हैं या जो जिस फल की इच्छा से भजन करते हैं फल की इच्छा से भजन करेंगे तो क्या देंगे भगवान मुक्त देंगे ज्ञान देंगे ज्ञान के द्वारा मुक्त दे देंगे तथा एवं भजामी उनका वैसे ही भजन करता हूँ उनका या उन पर उस फल को दे अनुग्रह करता हूँ ये अर्थ है इसको दोबारा देख सकते हैं इसलिए जो फल को चाहने वाले हैं उनको फल प्रदान करके तथा जो फल को न चाहने वाले कर्म करने वाले हैं उनको ज्ञान प्रदान करके और जो ज्ञानी उनको प्रदान करके उसी प्रकार दुखी मनुष्यों के दुख, दुख का हरण करके इस प्रकार ये यथा प्रबंधन जो जिस फल की इच्छा से मेरा भजन करते हैं उनका मैं उस फल को प्रदान करके अनुग्रहित करता हूँ यह अर्थ हो गया लग गया तो भास्विक सब कुछ देखो भगवान देते ऐसा मना है स्पष्ट माना है न पुनः रागत द्वेशमित कंचित बजामी पुनः रागत द्वेश्वेष के, के, का के कारण या मोह के कारण किसी का अनुग्रह नहीं करता हूँ ठीक है भगवान में कोई रागद्व नहीं है वैसा चाहते हो वैसा भगवान खुल लेते हैं ऐसा अभी सर्वथा है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 ब्रह्मादि से लेकर स्थावर पर्यंत से प्राणी रूप में कौन स्थित है और सचिदानदी से लेकर स्थावर पर्यत जो भगवान की स्थिति है वो किसके कारण है उपाधि के कारण है ना और सचिदानंद रूप से स्थिति की स्थिति बनती बिना उपाधि के सब प्रकार से स्थिति ईश्वर के मार्ग का मनुष्य अनुसरण करते हैं ईश्वर के मार्ग पार्थ मनुष्य सब प्रकार से मेरा अनुसरण करते हैं श्लोक का क्या होगा श्री कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं मार्गम से लेना है यहाँ पर वो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग हो ज्ञान कर्म लक्षण कि मेरे ज्ञान मार्ग का और कर्म मार्ग का अनुसरण करते हैं कौन अनुसरण करते हैं मनुष्य अब सोचेंगे मनुष्य भोग वचन आया है सभी मनुष्य को अनुसरण नहीं करते हैं तो मनुष्य किसे कहते हैं भाष्यकार भगवान बता रहे आगे है नीतना यह फलाया जिस फल की इच्छा से जिस कर्म में अधिकृत मनुष्य जिस फल की इच्छा से जिस कर्म में अधिकृत जो मनुष्य जो प्रयत्न करते हैं वे मनुष्य होते हैं जैसे किसी को क्या है की ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हो हम शास्त्र का पंडित बनने की इच्छा हो तो जिस तो फल की इच्छा से पंडित फल की इच्छा से यशन कर्मिक्रता किस कर्म अधिकृत है वो अध्ययन कर्म में अधिकृत है तो अधिकृत हुए जो प्रयत्न करते हैं जो पंडित बनना क्या क्या शास्त्र का वो किस कर्म में अधिकृत है अध्ययन कर अधिकृत है और फिर क्या है अधिकृत होकर के जो प्रयत्न करते हैं मनुष्य क्या है बनना तो चाहते हैं विद्वान और पढ़ना नहीं चाहते है तो मनुष्य क्या भाष्यकार के भाष्यकार ने स्पष्ट को मनुष्य बोला है हैं? इसी प्रकार जो क्या है कि मोक्ष फल की इच्छा जो मोक्ष फल की इच्छा करके शिष्कर्म में अधिकृत है ज्ञान में ज्यान। या शास्त्रों में समर्णमन में विज्ञासन में अधिकृत है तो उसके लिए जो प्रश्न करते हैं शास्त्र या समर्णमन का वो क्या है ये मनुष्य है ना या जो भक्ति में भजन कीर्तन में अधिकृत है वो उसका प्रश्न करते हैं तो क्या है वो मनुष्य है और जो प्रश्न नहीं करते हुए मनुष्य है क्या जो तो कहते हैं आराम से रहना है तो मनुष्य नहीं हो तो, तो वो तो बिल्कुल कुछ भगवान की वृष्टि में शास्त्र की वृष्टि में है ना प्रयास करने वाला मनुष्य है और ये जिस फल की इच्छा से जिस करूंगे शास्त्र के अनुसार अधिकृत है शास्त्र के अनुसार हाँ निषिद्ध करूँगे अधिकृत नहीं लेना है शास्त्र के अनुसार लेना है मनुष्य है तो जो मनुष्य हैं वो तो ऐसे मनुष्य क्या करते हैं कि भगवान के मार्ग अवसरण करते हैं और जो नहीं है अवसरण करते हैं वो मनुष्य है क्या बच्ची तो की बात है मनुष्य की परिभाषा उन्होंने बता दी पार्थ सर्वसा कर पार्थ है सब प्रकार से मेरे ज्ञान मार्ग और करो मार्ग का अनुसरण करते ठीक है परिभाषा उन्होंने वही प्रश्न कर रहे और इच्छा तो ऐसी और साफ होनी चाहिए यदि तो ईश्वर राग आदि दोषा भावाक यदि आप ईश्वर में ईश्वर से मुख है ना तो इसलिए ऐसा कहा है यदि ऐसा लगाना यदि राग आदि दोषा भावाक राग आदि दोषों का अभाव होने के कारण राग आदि दोषों का भगवान में राग दोष नहीं है ना राग आदि से द्वीप ले लेना आदि से क्या लेना राग भी दोष है दृष भी दोष है ये दोनों क्या है दोष है यदि राग आदि दोषों का अभाव होने के कारण आज देखेंगे तो ईश्वर से कर्म वही कर लो जहाँ लिखा है यदि ईश्वर से या अथवा कर लेना यदि ईश्वर में राग आदि दोष का अभाव होने के कारण ईश्वर में आदि दोष का अभाव होने के कारण तुल्मा तुल्याम सर्व प्राणीसु अनुच्छायाम क्या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 भगवान को क्या है समूह गीता ने कहा है दोस्तों के सभी प्राणियों के समान हूँ समान रूप से सभी उद्धार करने की इच्छा है क्या सर्व फल प्रदान समर्पित वही सकी और सभी फल को प्रदान करने में समर्थ आपके होने पर सभी फल को प्रदान करने में समर्थ कौन है भगवान सभी फल को प्रदान करने में समर्थ आपके होने पर आपके पर क्या क्या बताया गया राग आदि दोस्तों का अभाव होने के कारण क्या है कि सभी प्राणियों के उद्धार करने की इच्छा समान ठीक है और सभी फलों को प्रदान करने में समर्थ है आपके होने पर आपके होने पर।, पर अब देखेंगे इच्छा कोई दूसरा करे, फल कोई दूसरा दे, ऐसा तो नहीं है भगवान ही सब कुछ है अब आगे अन्य लगाएंगे सचिव पंक्ति लगाना सर्वे नीचे लिखा है थोड़ा सर्वे मुखा संता सर्वे वा वासुदेवा ज्ञाने में वा। कस्मा न प्रतिप्य पंक्ति लगाएंगे क्या कहाँ तक आया सही तक आया ना सी वे क्या होगा हाँ सर्वे नीचे है ना सर्वे मुख सु कि सभी लोग मुमुक्षु मुकर सभी लोग मुख होकर वासुदेवा सर्वम की सब कुछ वासुदेव है की आपका ही भजन क्यों नहीं करते हैं आपका ही भजन क्यूँ ही नहीं करते लग जाएगा समझी लगे कि वासुदेवा की सभी मुमुक् होकर के यदि मालूम ये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 आपका ही भजन करते हैं ना तत्र करता है तत्र उसमें कारण लग जाएगी हाँ सर्वे में उत्सव क्यों भजन नहीं करते हैं कि सबका उद्धार करने की इच्छा समान है और सब फलों को प्रदान करने में समर्थ है भगवान कई तो कितना मालूम हो जाने से भजन सबको करना चाहिए पर क्यूँ नहीं करते है तो ये देखना भगवान बताते हैं कर्मजा ध्यान देना पुरुषार्थ करने वाले को ही कर्मठ व्यक्ति को ही मनुष्य भाष्यकार ने माना है है ना कर्मठ व्यक्ति को ही मनुष्य माना है भाष्टकार तो मनुष्य शरीर केवल जो है ना खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है तो ध्यान रखना चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए मिला है फल भोगने के लिए तो दूसरी समझ मिला है मनुष्य शरीर से जो कुछ अच्छा पूरा किया जाता है चौरासी लाखी में उसको भोगना पड़ता है कर्मियों को ही है। ते ते जो है ना बहुत तत्पर रहना चाहिए सोने तक आत्मानुसंधान में या किसी न किसी शुभ कर में व्यस्त रहना चाहिए उनका ऐसा अच्छा कभी फालतू एक क्षण भी समय व्यक्त का व्यतीत नहीं करना चाहिए कभी जो समय गया वो दुबारा आएगा नहीं देखेंगे तो क्यों वजन नहीं करते है कांसमाम सिद्धि ऐसा लगाना जी जी इस में का क्या है कर्म नाम सिद्धि कांसंत देवता यजंत यह कर्म नाम सिद्धि कांचनता देवता यजनते ये अर्थ इस लोक में कर्मणाम सिद्धि फल कर्म के फल को चाहने वाले, वाले, करने इस लोक में कर्म के फल की आकांक्षा करने वाले, वाले मनुष्य देवता देवताओं का यजन करते हैं यहाँ कान संता क्या है ये यजंते क्रिया का कर्ता है देवता कर्म है द्वितिया भोग के नाम है देवता देवताओं का यजन करते हैं इस लोक में इस लोक में सिद्धि करते फल की कर्म के फल की आकांक्षा करने वाले मनुष्य देवताओं का करते हैं। करते हैं? हाँ देवताओं का मानुष्य लोक कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवती क्यूँकी मनुष्य लोक में या पृथ्वी लोक में कर्मजा सिद्धि की कर्म से जन्म फल क्षिप्रम भवती शीघ्र हो जाता है कर्म से जन्म फल शीघ्र हो जाता है या कर्म से मिलने वाला फल शीघ्र हो जाता है इस लोक यदि वैदिक विधान के अनुसार ठीक ठीक कर्म दिया जाए तो फल शीघ्र हो जाता है और उसमें भी यथा समय उपनयन होना चाहिए यथा समय देराध्यन होना चाहिए संधियों संद्योपासन होना चाहिए जोड़ान नहीं होना चाहिए तो थीक थीक हो जाता और फिर वो कर्मों का अनुष्ठान करता है तो फल मिल जाता है इसी को अब देखेंगे वही भगवान बताते हैं कर्ण करते हैं अभिसंता अभिसंता क्या है कि चैने वाले ठीक है कर्मणाम सिद्धिम कर्मणाम सिद्धिन सिद्धिम करके फल निष्पत्ति निष्पत्ति मतलब फल की फल की सिद्धि फल की सिद्धिन कर फल निष्पत्ति मतलब फल प्राप्ति सिद्धिन कर फल निष्पत्ति फल निष्पत्ति कर् हुआ फल प्राप्ति फल प्राप्ति की आकांक्षा करने वाले का अभिस्तता और अभिष्वता कर्त यहाँ पर हो गया प्राथीनता अभिशंता का मतलब कहने वाले ठीक है कर्मों से फल की प्राप्ति को चाहने वाले कर्मों से फल प्राप्ति को चाहने वाले मनुष्य देवताओं का आयोजन करते हैं ये लोके, और देवता से क्या लिया है इंद्र अग्न इंद्र अग्नि अग्निध्या इंद्र और अग्नि आदि देवताओं की आराधना करते हैं इंद्र की आराधना करके अग्नि की आराधना करते वरुण की आराधना करते सूठ भी भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करते हैं अच्छा अभी अलग अलग देवताओं की आराधना अलग अलग फलों के लिए करते हैं यहाँ एक छुट्टी भी है अर्थ जो अन्यम देवताओं का समझ लेना यह अन्यम देवताओं का देवता शब्द स्त्रीलिंग है की जो भिन्न देवता की उपासना करता है भिन्न देवता, mm. भिन देवता की उपासना करता है अपने से भिन्न देवता की उपासना करता है किस प्रकार से अन्य असौ असौ अन्य देवता अन्य है यह देवता और अहम अन्य मैं अन्य देवता अन्य है मैं अन्य मतलब यह देवता भिन्न है और मैं भिन्न हूँ इसी अर्थ इस भाव से पंक्ति लगाना यह अर्थ है जो असौ अन्य देवता अन्य है अहम अन्य मई अन्य हूँ अहम अन्य अश्वि अहम अन्य इसी अर्थ इस भाव से इसी का क्या अर्थ है यह अन्यम देवता उपास जो अन्य देवता कई उपासना करता है साना वेद नहीं जानता है वह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 एवं सा देवा नाम इसी प्रकार वो देवताओं को पशु है इसी प्रकार वो देवताओं का पशु मनुष्यों को काम में आता है देवताओं को पशु है वो तो देवताओं के आराधना में लगा रहता है मतलब क्या है नही कर, कर सकता है ये तात्पर्य है तो सब में विद्यमान एक आत्मा को जानेगा तो अन्य अन्य ऐसा नहीं लगेगा लगेगा की ये ही सब एक परमात्मा ही ऐसा लगेगा उसको अब देखेंगे आप यहाँ पर हम्म एक आत्मा सब में है ये जानकर जो कहूँ की आराधना करे तो भी अच्छा है बृहद में आया इसे ज्ञान पूर्वक जो आराधना की जाती और की है और ज्यादा भूलती है ऐसा में आया है एक परमात्मा सब में विद्यमान है ऐसा मन कर उपासना करना और श्रेष्ठ है और ऐसा नहीं जानते भिन्न भिन्न मान कर उपासना करते तो भी कर्मो का फल तो मिल ही जाता है लेकिन उसको मोक्षा सब में परमात्मा विद्यमान है जानकर उपासना करता है तो फल भी मिल जाएगा और उसी ज्ञान का और महान फल है चाहेगा तो मुक्त हो जाएगा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 शीघ्र ही मनुष्य लोक में फल मिल जाता है चित्रम कर इसी ही को ऊपर मिल दिया उन्होंने राष्ट्र काल में मानुष्य लोक यहाँ पर क्या था इोके ई करते क्या है मानुष्य लोके और मानुष्य लोक है मनुष्य लोके यहाँ मनुष्या यो मानुषा मनुष्य यो मान मनुष्य लोक में अच्छा मानुष्य लोग मानुष्य लोग अर्ध विराम आ गया ना इतना है क्योंकि ही क्योंकि भिन्न देवताओं का यजन करने वाले फल की आकांक्षा रखने वाले मनुष्यों को मनुष्य लोक में शीघ्र मनुष्य तो लोक में फल की निष्पत्ति हो जाती है या फल की प्राप्ति फल की प्राप्ति हो जाती है इसको जोड़ व्यर्थ कर लेना कि ऊपर आया था ना फल से भिन्न ठीक है फल की प्राप्ति हो जाती है अर्थ कर लेना क्या हो जाती है फल की प्राप्ति हो जाती है की भिन्न देवताओं का यजन करने वाले फल की आकांक्षा रखने वाले मनुष्यों को शीघ्र ही फल की प्राप्ति हो जाती है अब देखना मनुष्य लोक शास्त्राधिकार है क्योंकि मनुष्य लोक में शास्त्राध्ययन का अधिकार है मनुष्य लोक में क्या है शास्त्राध्ययन का हाँ शास्त्राध्ययन करेगा शास्त्र के विधि विधान को जानेगा फिर कर्म करेगा अब ये, कहने का मतलब ये है कि भगवान ने जिस समय उपदेश दिया है ना उस समय काम कर्मो को वैदिक कर्मो कामिक कर्मो का अनुष्ठान बहुत करते थे तभी है ना कि कर्मो फल मिल जाता है इसलिए वो कर्म करते रहते हैं और मुक्त के लिए मेरी आराधना नहीं करते तो मतलब उसमें ज्यादा प्रचलन कर्मों का ऐसा ऐसा लगता है क्षित मानुष्य लोग क्या थे भूलोक में क्षित्रमी ऐसा विशेषण होने से अन्य स्वीकार अन्य लोगों में भी कर्म फल की सिद्धि को भगवान कहते हैं अन्य स्वीक क्या थे अन्य लोक सफी कर्म फल सिद्धि में भगवान कर्म फल की सिद्धि को भगवान कहते हैं ना क्योंकि ही लोके ऐसा विशेषण होने से नहीं क्षिप्रम ही लोके लोके ही ऐसा विशेषण होने से अन्य लोक में भी कर्म फल सिद्धि को या कर्म फल प्राप्ति को भगवान कहते हैं दस्यतिगर से कथिय मनुष्य लोक में वर्णाश्रम आदि के अनुकूल कर्म करने का अधिकार है ये विशेष बात है मनुष्य लोक में वर्णाश्रम के अनुकूल आदि के अनुसार कर्म करने का अधिकार है यह विशेष बात है कि का विभाग मनुष्य लोक में है अधिकारी कर्मणाम वर्णाश्रम आदि में अधिकार वर्णाश्रम आदि के अधिकारी के कर्मों का वर्णाश्रम आदि के अधिकारी के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 भजन नहीं करते कैसे ज्ञान से सब कुछ वास्तुदेव है ऐसा में समान करना चाहिए तो नहीं करते है।